भागवत महापुराण नौम स्कंध अथ द्वांशोध्याय पांचाल कौर और मगध देशी राजाओं के वंश का वर्णन श्रीशुकुवाच मित्रेयुश्च दिवो दासवनस्तुतृप सुस सह देवथ सोमको जंत जन्म क्रिय तुत्र शतम तवीयान प्रसिता सुत द्रुपदो द्रौपदी तस् धृष्ट धुम्नाद युताह श्री सुखदेव जी कहते हैं परिच्छेद देवोदास का पुत्र था मित्रेय मित्रेय के चार पुत्र हुए चवन सुदास सहदेव और सोमक सोमक के सौ पुत्र थे उनमें सबसे बड़ा जंतु और सबसे छोटा वृषद था परिषद के पुत्र ध्रुपद थे द्रुपद के द्रौपदी नाम की पुत्री और धृष्ट आदि पुत्र हुए धृष्टुम्ना धृष्ट केतुर्भारे सुतोषण संवरण ततः धृष्ट दुम्न का पुत्र था धृष्टकेतु केतु के वंश के वंश में उत्पन्न हुए ये नरपति पांचाल कहलाए अजमेर का दूसरा पुत्र था ऋक्ष उनके पुत्र हुए संवरण तपत्याम सूर्य कन्यायां कुरुक्षेत्र पति कुरु परीक्षे सुधनु जन्नो निषद्धास्व कुरु सुता संवरण का विवाह सूर्य की कन्या तपति से हुआ उन्हीं के गर्भ से कुरुक्षेत्र के स्वामी कुरु का जन्म हुआ कुरु के चार पुत्र हुए परीक्षित सुधनुवा जन्हु और निषद्धास्व सहत्रो भू सुधनु च्यवनोथ वसु तोपरिचरो बृहद्रथ मुखास्त सधन से सुहोत्र सुहोत्र से चवन चवन से कृति कृति से उपरी चर्वसुर उपरी चरवसु से बृहद्रथ आदि कई पुत्र उत्पन्न हुए कुशाब प्रत्यग्न चेधिपाद्या चेधिपा बृहद था कुग्रो भूषभस्तुत जगे सत्यहित तो पत्यम पुष्पान तस्तो जहु अन्यस्यां चापि फाजा शकलात उनमें बृहदथ कुंब मत्स्य प्रत्यग्र और चेदिप आदि चेदी देश के राजा हुए बृहद्रत् का पुत्र था कुग्र कुशाग्र का ऋषभ ऋषभ का सत्यहित सत्यहित का पुष्पवान और पुष्पवान के जहु नामक हुआ। की दूसरी पत्नी के गर्भ से एक शरीर के दो टुकड़े उत्पन्न हुए ते मात्रा संधिते। जीव जरा संधो उन्हें माता ने बाहर फेंकवा दिया तब जरा नाम की राक्षसी ने जियो जियो इस प्रकार कहकर खेल खेल में उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया उसी जोड़े हुए बालक का नाम हुआ जरासंध ततच सहदेवो भू सोमा श्रुतस्रवा परीक्षेदन पत्यो भू सुम जानभव जरासंध का महादेव जरासंध का सह सहदेव सहदेव का सोमापी और सोमापी का पुत्र हुआ श्रुतस्रवा कुरु के ज्येष्ठ पुत्र परीक्षित थे कोई संतान न हुई। गुरु के ज्येष्ठ पुत्र परीक्षित के कोई संतान न हुई जन्नु का पुत्र था सुरथ तथो विदूरथस्त सार्वभौमस्तथोभवत जयसेन स्तनो राधिको तोयुतभूत सुरथ का विदूरथ विदूरथ का सार्वभौम सार्वभौम का जयसेन जयसेन का राधिक और राधिक का पुत्र हुआ अयुत तत क्रोधनस्तस्मान् तस्विर मुश्य स ऋष्य दिलीपो भूत प्रतीपस्त अयुत का क्रोधन क्रोधन का देवातिथि देवातिथि का ऋष्य ऋष का का और दिलीप का पुत्र प्रतीप हुआ देवापि बालही सतनुस्त बात्म राज पर देवा प्रतीप के तीन पुत्र थे देवापि संतनु और बालिक देवापि अपना पैतृक राज्य छोड़कर वन में चला गया अभवत्तनु राजित यम यम कराभ्याम कराभ्यां जीर्णम जौ वन में सह इसलिए उसके छोटे भाई संतनु राजा हुए पूर्व जन्म में संतनु का नाम महाभीष था इस जन्म में भी वे अपने हाथों से जिसे छू देते थे वह बूढ़े से जवान हो जाता था शांति शांतिमा चैग्राम कर्मणा तेन शु समद्राज्ये ना विभो संतु ब्राह्मण परिवेताय अग्रभोग राज्यम देश पूराष्ट्रभिवृद उसे परम शांति मिल जाती थी इसी करामात के कारण उनका नाम संतनु हुआ एक बार संतनु के राज्य में 12 वर्ष तक इंद्र ने वर्षा नहीं की इस पर ब्राह्मणों ने संतनु से कहा कि तुमने अपने बड़े भाई देवापी से पहले ही विवाह अग्निहोत्र और राजपद को स्वीकार कर लिया अतः तुम परिवेतता हो इसी से तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं होती अब यदि तुम तो अपने नगर और राष्ट्र की उन्नति चाहते हो तो शीघ्र से शीघ्र अपने बड़े भाई को राज्य लौटा दो फुटनोट दारा अग्निहोत्र संयोगम कुरते योग्रजे स्थितेम परिवेत्ता सभिज्ञेय परिवृत्ते तो पूर्वजह अर्थात जो पुरुष अपने बड़े भाई के रहते हुए उससे पहले ही विवाह और अग्निहोत्र का संयोग करता है उसे परिवेत्ता जानना चाहिए और उसका बड़ा भाई परवृत्ति कहलाता है मुक्तो दिजय ज्येष्ठंदयास सौ ब्रवी त्रित त्री प्रहृत विप्रेद बिभ्रंस गिरा वेद बाधाति तेव देवो देवा देवाप्रियोगमासाय कलाप्राम आशिता जब ब्राह्मणों ने संतनु से इस प्रकार कहा तब उन्होंने वन में जाकर अपने बड़े भाई देवापि से राज्य स्वीकार करने का अनुरोध किया परंतु संतनु के मंत्री असमरात ने पहले से ही उसके पास कुछ ऐसे ब्राह्मण भेज दिए थे जो वेद को दूषित करने वाले वचनों से देवापि को वेद मार्ग से विचलित कर चुके थे इसका फल यह हुआ कि देवापी वेदों के अनुसार गृहस्थाश्रम स्वीकार करने की जगह उनकी निंदा करने लगे इसलिए राज्य के अधिकार से वंचित हो गए और तब संतनु के राज्य में वर्षा हुई देवापी इस समय भी योग साधना कर रहे हैं और योगियों के प्रसिद्ध निवास स्थान कलाप ग्राम में रहते हैं सोमवंशे कलह नष्टे किताधौ स्थापी बालिक का सोमदत्तों भूरे भूरे स्रभास्तः श्रश्च संतनो राशित गंगायाम भीष्मत्मान सर्वधर्मा विधाम श्रेष्ठो महाभागवतः कवि जब कलयुग में चंद्रवंश का नाश हो जाएगा तब सतयुग के प्रारंभ में वे फिर उसकी स्थापना करेंगे संतनु के छोटे भाई बाल्हिक का पुत्र हुआ सोमदत्त सोमदत्त के तीन पुत्र हुए भूरी भूरी श्रवा और शल। शंतनों के द्वारा गंगा जी के गर्भ से नैष्ठिक ब्रह्मचारी भीष्म का जन्म हुआ वे समस्त धर्मज्ञों के सिरमौर भगवान के परम प्रेमी भक्त और परम ज्ञानी थे वीरयूथाग्र निर्यण रामोपी युषि तो शतनोदास कन्याम यज्ञे चिद्रांग विचित्रीय्चावरजो नित्रंगदो हत य साक्षाद हरे कला वेदगुप्त मुनीकृष्णो यद मध्यम मध्यगाशिष्या पह्लादीन भगवान्दरायन मह्यम पुत्रय शांताय पर गुहमिदम झगौऊ विचित्र कामिका तय रास रासभक्तृदय गृह तो यक्षणाम वे संसार के समस्त वीरों के अग्रगण्य नेता थे औरों की तो बात ही क्या उन्होंने अपने गुरु भगवान परशुराम को भी युद्ध में संतुष्ट कर दिया था संतनों के द्वारा दाशरथ दासराज की कन्या के गर्भ से दो पुत्र हुए चित्रांगद और विचित्र चित्रांगद को चित्रांगद नामक गंधर्व ने मार डाला इसी दाशरथ राज की कन्या सत्यवती से पराशर जी के द्वारा मेरे पिता भगवान के कला कलावतार स्वयं भगवान श्री गैश कृष्ण द्वैपायन व्यास जी उवतीर्ण हुए उन्होंने वेदों की रक्षा की परीक्षित मैंने उन्हीं से इस मद्भागवत पुराण का अध्ययन किया था यह पुराण परम गोपनीय अत्यंत रहस्यमय है इसी से मेरे पिता भगवान व्यास जी ने अपने पहल आदि शिष्यों को इसका अध्ययन नहीं कराया मुझे ही इसके योग्य अधिकारी समझा एक तो मैं उनका पुत्र था और दूसरे शांति आदि गुण भी मुझ में विशेष रूप से थे संतनु के दूसरे पुत्र विचित्र वीर्य ने काशीराज की कन्या अंबिका और अम्बालिका से विवाह किया उन दोनों को भीष्मजी स्वयंवर से बलपूर्वक ले आए थे विचित्र वीर्य अपनी दोनों पत्नियों में इतना आसक्त हो गया कि उसे राज्य क्षमा हो रोग हो गया और उसकी मृत्यु हो गई पुटनोट यह कन्या वास्तव में उपरिचर वसु के वीर्य से मछली के गर्भ से उत्पन्न हुई थी किंतु दासों केवटों के द्वारा पालित होने से वह केवटों की कन्या कहलाई क्षेत्र प्रजसे वै भातुर्मात्रोक्त बाधरायण धृतराष्ट्रम च पांडुम च विधुर चा प्रजी जनत माता सत्यवती के कहने से भगवान व्यास जी ने अपने संतानहीन भाई की स्त्रियों से धृतराष्ट्र और पांडु दो पुत्र उत्पन्न किए उनकी दासी से तीसरे पुत्र विदुर जी हुए ग्या धृतराष्ट्रच्ञे पुत्र शतम सत्य दुर्योधन ज्येष्ठो दुश्चला चापि कन्या का परीक्षित धृतराष्ट्र की पत्नी थी गांधारी उसके गर्भ से सौ पुत्र हुए उनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन कन्या का नाम था दुश्चला साध पांडो कुंत्या महाराथा जाता धर्मांडलेन्द्रेभ्यो युधि युधिष्ठिर मुखाश्रिय पांडु की पत्नी थी कुंती पवश पांडु स्त्री सवास नहीं कर सकते थे इसलिए उनकी पत्नी कुंती के गर्भ से धर्म वायु और इंद्र के द्वारा क्रमशः युधिष्ठिर भीमसेन और अर्जुन नाम के तीन पुत्र उत्पन्न हुए ये तीनों के तीनों महारथी थे नकुल सहदेव से महाद्याम न सत्यदश त्रयो द्रौपद्याम पंच पुत्रास्ते पितरो भवन पाण्डु की दूसरी पत्नी का नाम था माद्री दोनों अश्विनी कुमारों के द्वारा उसके गर्भ से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ परिचित इन पांच पांडवों के द्वारा द्रौपदी के गर्भ से तुम्हारे पांच चाचा उत्पन्न हुए युद्ध स्थिर प्रतिबिध्य श्रुतसेनो मृकोधराद अर्धुनाथ सुनाकुल तथा परे युधिषिरा तो पौरव्यां देवकोथोत्थ भीमसेनांडिंबाजा काल्यांगतस्त सदेवासुहोत्र विजयासूत पार्वती करेणो मतकु निर्मित तथाजुन मुलुप्यां बभ्रुवाहनमणिपूरपतेथोपि तत्पुत्रिका इनमें से युधिष्ठिर के पुत्र का नाम था प्रतिबिंध्य भीमसेन का पुत्र था श्रुतसेन अर्जुन का श्रुतकृति नकुल का शतानिक और सहदेव का श्रुतकर्मा इनके सिवा युधिष्ठिर के पौर्वी नाम की पत्नी से देवक और भीमसेन के हिडिम्बा से, से घटोत्कच और काली से सर्वगत नाम के पुत्र हुए सहदेव के पर्वत कुमारी विजया से सुहोत्र और नकुल के करेणुमति से निर्मित्र हुआ अर्जुन द्वारा नाहकन्या उलूपी के गर्भ से इरावान और मणिपुर नरेश की कन्या से बब्रुवाहन का जन्म हुआ बब्रुवाहन अपने नाना का ही पुत्र माना गया क्योंकि पहले से ही यह बात तय हो चुकी थी तवता तुभद्रायाम अभिमन्यु रजा यत सर्वाति रतर उत्तरायाम तथो भगवान अर्जुन के सुभद्रा नाम की पत्नी से तुम्हारे पिता अभिमन्यु का जन्म हुआ वीर अभिमन्यु ने सभी अतिथियों को जीत लिया अतिरथियों को जीत लिया था अभिमन्यु के द्वारा उत्तरा के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ परीक्षण द्रोड़े ब्रह्मास्तसा तम च प्रश्नानुभावे न सजीवो मोचितोन्तकार परीक्षित पुस्त में कुरुवंश का नाश हो चुका था अश्वस्थामा के ब्रह्मास्त्र से तुम भी जल ही चुके थे परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रभाव से तुम्हें उस मृत्यु से जीता जागता बचा लिया तवे में तस्ता जन्मे जय पूर्वका श्रुतसेनो भीम सेना उग्रसेन से वीर तुम्हारे पुत्र तो सामने ही बैठे हुए हैं इनके नाम है जन्मेजय, जय श्रुतसेन भीमसेन और उग्रसेन। सेन ये सबके सब बड़े पराक्रमी हैं जन्मेजे अस्वाम विदिवा तक्षकान्धनम गर्पाण्व सर्पयागा रुषान्विता जब तक्षक के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तब इस बात को जानकर जन्मेजय बहुत क्रोधित होगा और यह सर्पय्ञ की आग में सर्पों का हवन करेगा कावशेयम पुरोधाज तुरंत तुर्ग समन्ता पृथ्वी थर्वा दिखा यक्षति चाध्वरे यह काशय तुर्को पुरोहित बनाकर अश्वेध यज्ञ करेगा और सब ओर से सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना करेगा तस्य पुत्र शतादी को याज्ञवल्यायी पठन अस्त्र ज्ञानम क्रिया ज्ञानम जन्मेजय का पुत्र होगा सतानिक वह याज्ञवल्क ऋषि से तीनों वेद और कर्मकांड की तथा कृपाचार्य से अस्त्र विद्या की शिक्षा प्राप्त करेगा एवं सौनक जी से आत्मज्ञान का संपादन करके परमात्मा को प्राप्त होगा सहस्रानी कतःपुत्र तत शैवा सुमेधज असीम कृष्ण तस्या नैमी चक्रस्तु तत्पुतः तत्सुत सतानिक का सहस्रानी सहस्रानी का अश्वेधज अश्वेधज का असीम कृष्ण और असीम कृष्ण का पुत्र होगा नेमीचक्र गजाए हो हिते नद्या कौशाभ्या साधु पश्यती उतस्तरथ तस्कथ सु तस्मा चृष्मा तुशेथ महीपति सुनीतस्त भविताल परिप्लव तस्मा मेधावी सुनियात्मज निपज्य स्तो दुर्वातिमी जनिष्यति जब हसिनापुर गंगा जी में बह जाएगा तब वह पुरी में धूकपूर्वक निवास करेगा नेमचक्र का पुत्र होगा चित्ररथ चित्ररथ का कविरथ कविरथ का ब्रृष्टिमान ब्रष्टिमान का राजा वृषमान का राजा सुषेण सुभसेण का सुनीत सुनीत का निचक्षु निचक्षु का सुखीनल सुखीनल का परिप्लव परिप्लव का सुनय सुनय का मेधावी मेधावी का निपंजय निपंजय का दुर्व और दुर्व का पुत्र तिमी होगा निमे बृहद तस्म शतानी का सुधा शतानी का दुर्दम तस्यापत्यम बही नरह दंडपाणी निर्मितस्य क्षेम को भवितालिप ब्रह्म क्षत्र से वय प्रोक्तों वंशो देवर से सत्कृतम से बेहद्रत बेहद्रत से सुदास सुस से शतानिक शता से दुर्दमन दुर्दमन से वही नर वही नर से दंडपाणी दंडपाणी से निमि और निमि से राजा छेम का जन्म होगा इस प्रकार मैंने तुम्हें ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों के उत्पत्ति स्थान सोमवंश का वर्णन सुनाया बड़े बड़े देवता और ऋषि इस वंश का सत्कार करते हैं क्षेमक प्राप्य राजस्थान प्राप्त ते वै कलोम अथ माभद राजोम भवितारोमित यह वंश कलयुग में राजा क्षेमक के साथ ही समाप्त हो जाएगा अब मैं भविष्य में होने वाले मगध देश के राजाओं का वर्णन सुनाता हूँ भविता सहदेव से मार्जारी ततो तथय युतायुत निर्मितोथ तत्सुत जरासंध के पुत्र सहदेव से मार्जारी मार्जारी से सुत स्रवा श्रुत स्रवा से अयुताय। और अयुतायु औरयुतायु नामक पुत्र होगा सुनक्षत्रनक्षत्राद्यनोथ सुन कर्मजे तत सिप्र सुच्त भविष्य निर्मित्र के सुनक्षत्र सुनक्षत्र के बृहस्सेन बृहस्ेन के कर्मजीत कर्मजीत के शतंजय शतंजय के विप्र और विप्र के पुत्र का नाम होगा शुचि क्षेमोथ सुव्रतस्तस् धर्मसूत्र समस्त धुमस्सेनोथ सुमती सुवलो जनिता ततः शुचि से क्षेम क्षेम से सुब्रत सुब्रत से धर्मसूत्र धर्मसूत्र से श्रम श्रम से धुमस्सेन दुमस्न से सुमति और सुमति से सुबल का जन्म होगा सुनीत सत्यजीत विश्वजीत हा। ऋपुंजय बृहदास्त भूपालाव्या भाव्याहसरम सुबल का सुनीत सुनीत का सत्यजीत सत्यजीत का विश्वजीत और विश्वजीत का पुत्र रिपुंजय होगा ये सब बृहद वंश के राजा होंगे इनका शासन काल एक हजार वर्ष के भीतर होगा इतमद्भागते महापुराणे पारमसा चीतायाम नव स्कशोध्याय